रहती है परंतु ये जो वेदांत विद्या है ये ज्ञान जन्य ज्ञान नहीं है माने ये परिचिन्न वस्तु का विज्ञान नहीं है ये खंड देश खंड काल या खंड अणु परमाणु उनका ये ज्ञान नहीं है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 ये अविनाशी मन काल से अपरिचिन्न ये परिपूर्ण अर्थात देश से अपरिचिन्न है ना ये अद्वय अर्थात जड़ता और चेतनता के भेद से शून्य है स्वस्वरूप भूत प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न अपरिच्छिन्न ब्रह्म की विद्या है कि नहीं है यदि ऐसे अद्वितीय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 अखंड अखंड वस्तु अद्वय वस्तु और वो भी अपने से अधिन्न जब वो अपने से अलग हो गए तो जड़ हो गए और यदि वो केवल अपना अपई हो गए तो परिचिन्न हो गए तो परिपूर्ण होने के कारण तो अद्वय और आत्मरूप होने के कारण चेतन। ये जो अद्वय चैतन्य है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 और दूसरे यम माने का वहाँ विशेष धर्म की उपस्थिति नहीं है सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम है नमरूप यमरूप वहाँ न इंद्रियक विषय है और न इंद्रियक भोग है और न परिच्छिता का अभिमान है न कर्तृत्व तो है न भोक्तृत्व तो है केवल अज्ञान जहाँ शेष है वहाँ के बारे में ये प्रश्न किया नचिकेता ने कि अंत तो गतवा ये है क्या चीज एक अनुशिष्टया हम वराणामया एक बार लौकिक संतुष्टि दूसरा वर्ग पारलौकिक तृप्ति और बीच में जो तुमने यश दिया रत्न की माला दी प्रतिष्ठा दी वो तो हैं पर वो कोई स्वतंत्र बर नहीं है तीसरा बर हमारा ये है कि हम सत्य के यथार्थ स्वरूप को जानें और वो सत्य जो काल से कटता ना हो वो सत्य जो देश में परिच्छि ना होता हो ईश्वर के बारे हमने हम नहीं पूछते जो वहाँ होए और यहाँ ना होए या यहाँ होए वहाँ ना होए, ऐसा ईश्वर हमको नहीं चाहिए जो तब हो अब ना होए अब होए और तब ना होए, ऐसा ईश्वर हमको नहीं चाहिए जो यह होए वह ना होए और जो वह होए हो न हो ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए तो जिसमें अब और तब यहाँ और वहाँ यह और वह ये सारे अपने स्वरूप को खोकर उसके सिवाय और कुछ नहीं रहते हैं वो जो अपना ज्ञान स्वरूप आत्म स्वरूप देश काल वस्तु ऐसी अपरितिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद ऐसी शून्य जो आत्मस है उसका क्या स्वरूप है ये प्रश्न है नसीकेता का इसलिए इसके उत्तर में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 यदि उसी अंतकरण में उत्तर नहीं होगा तो समाधान हो ही नहीं बाबा क्या है बाबा ये है कि प्रश्न दूसरे अंतकरण में है समाधान दूसरे अंतकरण में है ये तो आध्यात्मिक विषय है बोला एक ने कहा बोले हमारे मन में चाहे जितने सवाल हो हमारे गुरु जी बड़े भारी जानकार हैं। अगर भाई तो गुरु जी जानकार है ना तुम्हारे अंतकरण को जानकार नहीं है ना तो बोले बाबा हम तो दुराचारी हैं गुरु जी को तो बड़े सदाचारी हैं तो गुरु जी का सदाचार गुरु जी के साथ तुम्हारा दुराचार तुम्हारे साथ रहता रहता। तो बोले कि हमारे हृदय में तो ईश्वर पर विश्वास नहीं है रहता। रहता। लेकिन हमारे गुरु जी के हृदय में तो बड़ा विश्वास है और उनका विश्वास तुम्हारे काम कैसे आवेगा जब तुम जंगल में जाओगे जब तुम एकांत में कहीं पढ़ोगे है न जब तुम्हारी मनोवृत्तियाँ तुमको दुख देने लगेंगी तो तुम्हारे हृदय में विद्यमान विश्वास ही तुम्हारी रक्षा करेगा तुम्हारा भला करेगा ये बड़ा भारी संबल है वो आत्मबल है आत्मसंबल है पुलिस के आधार पर तुम रात को एकांत जंगल में रह, में रह सकते हो कानून के बल पर तुम शून्य खलहर में रह सकते हो कानून के बल पर तुम शेरों के बीच में रह सकते हो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 तो अब ये कहो कि गुरु जी का मुंह हमारी तरफ हमारा मुंह, गुरु जी की तरफ सब तक तो होगा प्रश्नोत्तर और जब प्रश्नोत्तर तुम्हारा गुरु पूरा हो जाएगा तब गुरु जी का मुंह तुम्हारा मुंह हो जाएगा गुरु जी का दिल तुम्हारा दिल, दिल। गुरु जी की पीठ तुम्हारी चीट गुरु जी का सिर तुम्हारा सिर गुरु और केला हृदय में एक हो जाएगा एक और दोनों का मुँह एक और दोनों की आँख एक चीज दोनों को नजर आ एक चीज दोनों को नजर आवेगी एक नज़र से दोनों देखेंगे एक दिल से दोनों प्यार करेंगे और एक बुद्धि से दोनों सोचेंगे गुरु और दिला दोनों एक हो जाएगा कहाँ जहाँ तुम्हारे प्रश्नों का समाधान हो कर के तुम प्रश्नकर्ता ऐसी उत्तरदाता हो जाओगे तो ये बुद्धि की दो अवस्था है एक प्रश्न करने वाली और एक उत्तर करने वाली उत्तर देने वाली अब पूछते अप्रकता है तेरे बाबा तूने तो अब्दी आत्मा के बारे में जो घट अति और घट नास्ति, जैसे लौकिक विषय में अस्थि और नास्ति है ना, है और नहीं है वैसे का घट के ज्ञाता के बारे में भी अति नास्ति है क्या ना रहा, रहा भगवान का नाम लो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 और अपना विशेष अस्तित्व दोनों को वृत्ति में लेकर के तब ने ये बोलते हो कि मैं नहीं था तो हम तो उस वस्तु की चर्चा करते हैं जहाँ पूर्व काल और उत्तर काल में भेद नहीं रहता जहाँ विशेष वस्तु और सामान्य वस्तु में भेद नहीं रहता इसलिए अहम नासम मैं पहले नहीं था ये तुम वर्तमान में कल्पना कर रहे हो ये अपने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 तुम्हारी वृत्ति की एक बदमाशी है जो ये कल्पना करती है कि आगे मैं नहीं रहूँगा तो मैं नहीं हूँ ये जब अनुभव की प्रणाली में नहीं है तो मैं नहीं था और नहीं रहूँगा ये अनुभव के पेट में जो भी मालूम पड़ेगा वो केवल अनुभव का विवर्क होगा अनुभव का विवर्क होगा माने अनुभव के विपरीत ऐसा भासेगा कई इसलिए मैं नहीं था और नहीं होऊंगा, ये झूठी कल्पना है और मैं हूँ ये बिल्कुल सत्य है अब इसमें भी जो देश से सम्बद्ध है जो काल से सम्बद्ध है जो वस्तु से सम्बद्ध है जो विशेष है जो आकार है जो धर्म है उसका निषेध करके अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो कि कर देखो तुम कौन हो अब जमराज कहते हैं कि ये जो प्रश्न करने वाला है ये सचमुच इस आत्मक ज्ञान के उपदेश का अधिकारी है कि नहीं है कि मयम निष्क्रेयक साधनात्मक ज्ञान नीक्ष आह यम अब ये गुरुजी बोलते हैं कि जो बेटा तुम सचमुच तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो क्यूँकी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 तो जो बात बिल्कुल साफ साफ होती है उसमें संशय नहीं होता वो तो सबको एक तरह की भागती है अच्छा अब महाराज कोई कोई ऐसे होते हैं कोई ऐसे पूछ रहे हैं कि कौ के कैदात आपको तो मालूम है तो क्यों जी आपको तो मालूम है कौे के कैदांत होते हैं? है बोले भाई कहोगे क्या बात को जान के क्या करेंगे बोले को इसे जानने से कोई मतलब तो है नहीं है ना इस मकान में क्या खिड़की लगी है है ना ये खिड़की में और कितनी पत्तिया लगी हैं है, है ये बुद्धि की बेकारी का सबूत है, है ना ये बुद्धि की बेकारी का सबूत है वो बेकारी बुद्धि बेकार है माने जहाँ स्वस्थ वस्तु के बारे में भी प्रश्न हो गए है ना? वो प्रश्न बेकार है और जहाँ निष्प्रयोजन प्रश्न हो गए उससे निष्कर्ष की सिद्धि ना होती हो अभ्योदय सिद्धि ना होती हो तो वो प्रश्न भी बेकार है तो बोले आओ है ना? नत्म ज्ञान के बारे में जो प्रश्न है ये तो अपने आत्मा की स्वतंत्रता को यदि हम जान जाए तो दुनिया को उलट सकते हैं और जब यदि परतंत्रता को जान जाएं तो हजारों विक्षेप से बच सकते हैं तो ये जानना आवश्यक है कि आत्मा स्वतंत्र है कि परतंत्र है अगर हम ये जान ले की ईश्वर की मुट्ठी में है ईश्वर के हाथ का खिलौना है तब तो, तो मजे ही आ जाए कि खेलो बाबा जैसे तेरी मौज हो है तो ना अपने कोई कितना ही नहीं, नहीं। और ये मालूम हो जाए कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं क्या आनंद आवे फिर तो हमारे बराबर कोई नहीं, नहीं, कोई नहीं। है नहीं। ये मालूम पड़ जाये की मरता कभी नहीं है तो मौत का डर मिट जाए? ये मालूम पड़ जाए कि ये सुप्ति काल में भी बेवकूफ नहीं होता पर भी मूर्खित नहीं होता ये तो ज्ञान स्वरूप है तो अज्ञान का डर मिट जाये ये मालूम हो जाये की दुख तो कभी उसको छूटा ही नहीं ये दुखी पने में भी जब रोता है ना तब भी अपनी मौज में रहता है वो ऐसे वो रोता भी है तो उसमें भी कहीं न कहीं अपना मजा रहता है रोने में दिखाना चाहता है कि हम कितने प्रेमी हैं है ना बाद में खुश होता है कि हम कैसा रो कई लोग तो महाराज रो रो के आते हैं आज तो सिनेमा में वो आंसू आए हमारे वो मजा आया है ना और कई लोग मातम पूर्ति करने के लिए जाते हैं ना कोई मर जाता है और उसके यहाँ जाते हैं तो लौट के आते हैं बोले महाराज आपसे क्या बताऊं इतना बड़ा आदमी तो मर गया और मैंने वहाँ जाके देखा लोग हस हंस के बात कर रहे थे किसी की आँख में आंसू नहीं थे और महाराज मैं जो गया तो, तो मेरी आँख तो आंसू गिर रहे थे है न अपने रोने की बाद में इतनी तारीफ करता है वो है नो रोने का मजा लेके आता है तो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 और कितनी निश्चा वस्तुए सामने आते हैं और चले जाते हैं और तुम्हारा ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशमान रहता है कितने दुख घड़िया आई और कितनी सुख की घड़िया आई और चली गयी नहीं सीखी तुम तो उनका मजा लेने वाले आपको सुनाया ये जब हिन्दुस्तान पाकिस्तान का पर साल झगड़ा हुआ था न तो यहाँ जो आए थे नारायण घायल होके वो क्या होते है सब अफसर होता है ना कोई कैप्टन होता है कोई है ना कर्नल होता है कोई क्या होता है है यहाँ है थे अस्पताल में तो किसी के पेट में वो गोली लगी थी किसी का टूट गया था किसी का हाथ टूट गया था तो हमको ले गए दिखाने को तो ये कर्नल से बात है कर्नल होगा कैप्टन होगा मेजर एक मेजर से बात है नोसे बड़ी बड़ी प्रबल चोट आई मैंने कहा कि देखो वर्ष तो छ अच्छा महीने में तो भाव तुम्हारा अच्छा हो जाएगा और उसके बाद जब तुम लोगों में बातचीत करोगे ना, तब ये कहोगे की कैसे मैंने टैंक जाके दुश्मन का अपने हाथ से गोला फेंक के छोड़ा और हमारे गोली लगी तब भी हमने ये काम किया और हमारे चोट लगी तो ये काम किया और हमारे दुख हुआ तो हमने ऐसे सहा तुम अपनी बहादुरी के ऐसी संस्मरण लोगों को छह महीने के बाद सुनाओगे की सुन सुन के लोग भी आनंद लेंगे और तुमको सुनाने में बड़ा मजा आएगा अरे तुम्हारे जीवन का तो इतिहास जो है ना स्वर्णाक्षरों में लिख गया और अब वो मरने के बाद नहीं तुम जिंदगी में अपने मुँह के लोगो को सुनाओगे क्या बढ़िया क्या बढ़िया हुआ अब अच्छा हो गया हो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 वो तो इन बाइस बाहरी जीवन के भीतर ऐसा मजेदार ढंग से चल रहा है लेकिन लोगों की नजर जाती नहीं है। तो आत्मज्ञान है ना? देखो आत्मज्ञान एक सच्चाई का ज्ञान है लेकिन ये सबको मालूम नहीं है कि आत्मा नित्य है की अनिश्च्य आत्मा सत्य है कि असत्य तो ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए क्यूँकी यदि ये ज्ञान तुम प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें ऐसे निश्च की प्राप्ति होगी है ना? अभी तो जरा की कोई बात होती है टीपी मर गई और रो रहे है महाराज तो हायपी मर गई, है ना? नाज कहीं एक पौधा पेड़ का लगाया है, हमको कई जगह पेड़ लगाने पड़ते हैं जो तो बगीचे में जाते है ना लोग अपने अपने बगीचे में ले जाते हैं तो कहते हैं महाराज इस बगीचे में पेड़ लगा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 उन्होंने ऐसे देखो हम जा रहे थे तो करके उन्होंने हमारी और देखापुर हाँ। हम में लड़ाई हुई दो जने को देख क्यों हाँ। दे। तो के लाठी चल गई है तो दूसरे भले मानुस के पास गए तो उन्होंने कहा दादा हमारे तो है ही नहीं, नहीं तो हम भी ऐस के दिखा देते तो बोले अच्छा है तो है न तो ये मुझ ये जो छोटी छोटी बातें हमारे चित्र पर असर डालती है ना अपनी आत्मा की महत्ता उसकी विशालता है, ना? उसकी उसकी ईश्वर की आत्मा के साथ एकता अद्वैता ईश्वर ने कितनी सृष्टि देखी है आप दिन के बता सकते हैं ईश्वर ने कितने प्रलय देखे हैं? आप जिनके बता सकते हैं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 सचमुच आपके लिए भी इसका कोई महत्व नहीं है तो ये तो सब प्रयोजन है ना? अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान सब प्रयोजन है इससे निष्क्रेय की सिद्धि होती है तो जब राज ने कहा कि जरा देखें, है ना देखे के मन में कितनी जीव है अपने मन से पूछो ना इस आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम क्या क्या छोड़ सकते हो कहा से मुंह मोड़ सकते हो जरा पूछो ना। बोले के दा, जी नचिकेता दे वैर चित्सित धर्म अन्य निकेतो गृण रो मातृ जैना देवी विचिकित्सिता कविता पहले जमाने में देवताओं ने इस आत्मा के संबंध में बड़ी बड़ी जिज्ञासा की है विचिकित्सिता पुरा खोज की है जिज्ञासा की है अनुसंधान किया है इस आत्मा के संबंध में देवताओं ने बोले जान दिया देवताओं ने का नहीं, नहीं देवताओं को भी इसका पता नहीं चला अब आपको तो देखो देवता एक देख तो पौराणिक विश्वास के अनुसार है न देवता होते हैं देवताओं के अनेक रूप होते हैं वो आदि भौतिक देवता आदिदेविक देवता आध्यात्मिक देवता तो आदिभौतिक देवता कौन है ये जो लोग यंत्र लेके आत्मा की खोज करते हैं ना विद्वान सोही देव आ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 हम किसी मत का खंडन करने के लिए आपको नहीं बता रहे केवल है।, है न केवल उस मत की सूचना दे रहे हैं। न्यायिक और ऐसे मानते हैं कि आत्मा कर्ता भोगता प्रत्येक शरीर में अलग अलग है ये न जन्मता है न मरता है ये अनादि है और अनंत है ये जन्म मृत्यु लोकलौकिक तो होते है इससे लेकिन आदि ये कभी पैदा नहीं हुआ है और इसका कहीं अंत नहीं है बोला सांस और जोग मानते हैं कि आत्मा करता आ, तो नहीं है परंतु भोगता है क्योंकि दृष्टा होना ही भोगता होना है नाय परंतु अनेक है देखो तो सब वैष्णव मानते हैं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 और वो क्या प्रयोगशाला को क्या बोलते हैं? हाँ हाँ लेबोरेटरी उसमें जो लोग महाराज आत्मा बटी बनाने की कोशिश में हैं, है नत्मा का अमृत रस बना के सीसी में बेचने की कोशिश में है तो देवी रिचिकित्सित चिकित्सितम हो विशेषण चिकित्सित दवाई बनाने की कोशिश की कि जब आदमी मरे भी माने बड़े बड़े डॉक्टरों ने बैद्यो ने आत्मा की दवाई बनाने की कोशिश की जब शरीर में से वो निकल जाए तो जरा भर एक इंजेक्शन आत्मा का लगावेंगे और एक बटी खिलावेंगे नारायण लेकिन ऐसा हुआ नहीं बोला ऐसा हुआ नहीं पहले भी इसके लिए बड़ा अनुसंधान से विद्वान और बोले दूसरा देखो देविक यदि इंद्र चाहे वरुण चाहे कुबेर चाहे जिसको हम लोग स्वर्ग में देव का मानते है नो तो चाहे क्या हो हम आत्मा को देख लें, तो वो तो भोग प्रधान व्यक्ति है ना, उनको तो अपसरा चाहिए।, तो चाहिए उनको तो विमान चाहिए उनको तो उद्यान चाहिए तो विमान उद्यान अफ्सरा है ना, बढ़िया वस्त्राभूषण वो मुकुट और वो कुंडल और वो अस्त्र तो वो तो महाराज भोग में लगे हुए हैं वो कहते हैं आत्मा को जान के क्या करेंगे तो भोगा भोगाधिक के कारण उनके मन में जिज्ञासा नहीं होती और दैत जो है उनको द्वेशाभिक के कारण जिज्ञासा नहीं होती द्वेश ज्यादा है उनके चित्र में है ना? और मनुष्य जो है ना संग्रह के कारण इसको जिज्ञासा नहीं होते ये इकट्ठा करें ये इकट्ठा करें ये इकट्ठा करें ये पटा खुद भूखा रहता है अगली पीढ़ी के लिए इकट्ठा करता है ये जो है ये मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यह लोभ लोग जो है न साहित्य में द्वेश रूप दोष है वो दूसरे का बुरा चाहता है और देवता में इकट्ठा करने का दोष नहीं है और तत्काल जो मिले तो भोग डाल है ना भोग रूप दोष है और मनुष्य में है ना अगली पीढ़ी के लिए इतनी फिकरण जैसे जो तुम्हारा बेटा होगा वो क्या निकम्मा होगा उसके क्या प्रारब्ध नहीं होगा वो क्या कमाई नहीं करेगा तो तुम काहे को सौ बरस का इंतजाम करते हो अरे भाई बच्ची बरस बाद तुम्हारा बेटा कमाने लगेगा सब काम कर लेगा तुमको तो, है न अभी तो पेट भर खाओ ठीक पहनो है ना अपने शिष्ट को स्वस्थ रखो तो मनुष्य जो है वो संग्रह के कारण सत्व ज्ञान ऐसी वंचित हो जाता है ना? तो देवई रिजिक भोग से गए देवता द्वेष से गए दैत्य संग्रह से गया मनुष्य आप देखो बोले आओ इंद्रियों से घुरा देव ही माने इंद्रिय ही सूर्य की रोशनी में आत्मा दिखेगा अग्नि की रोशनी में आत्मा दिखेगा चंद्रमा की रोशनी में आत्मा दिखेगा तथा न तदभा सूर्यो न शांको न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 अब महाराज एकांत में बीसवों बरस बैठा तो जो अब उसको ऐसा अभिमान हो गया अपने तप का और अपने एकांत सेवन का कि वो सदगुरु के पास तो जाए नहीं क्योंकि उसमें तो अभिमान छोड़ना पड़ता है ना छोटा बने बिना तो कोई जाएगा नहीं है ना? अपने में बड़पन का काला गया तो जो जो उसको मनोराज्य हो उसको उसको वो इलाहान समझे ईश्वर का आवेश समझे क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा आई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 तो ध्यान में अपनी वासना और प्रियता और इंद्रियों में असामर्थ्य और देवता लोग इंद्रियों के द्वारा दिखा सकते हैं, है ना? बोले अच्छा बोल के बताएंगे। अग्नि देवता ने भी वाणी के द्वारा बहुत बोलने की कोशिश की तब फिर आखिर है क्या है जदादित जगत भाषा खिलाम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 चौदह तो गांठ लगा के एक सूत बनाते हैं अभी गाँव की बात सुनाते हैं आप तो एक सूत में चौदह गांठ लगाते हैं हमको लगाना आता है वो गांठ बता हमने सैकड़ों अनंत में वो गांठ लगाई है तो फिर उसको उसकी पूजा करते है पूजा करके फिर जो सा सोने का या चांदी का, का अनंत होता है ना उसमें भी चौदह गांठ होती है यहाँ पहनने वाला तो दूध में डाल देते हैं तो एक आदमी उसमें हाथ डाल के ढूंढता है तो पूछते हैं कि का है ला क्या ढूंढते हो तो आनंद अनंत ढूंढते है तो पवला मन मिल गया वो नहीं, है ना? वो तो क्षीर सागर में नहीं है वो बला वो तो क्षीर सागर में नहीं है वो दूध के समुद्र में नहीं है वो समस के समुद्र में नहीं है रजत के समुद्र में नहीं है तो के समुद्र में नहीं है उसमें ये सब समुद्र अपनी सत्ता छोड़ देते हैं बना इनका समुद्र और इनकी शांति इनका द्वार और इनका और सब बंद हो जाता है ऐसा है वो समुद्र अणुरेश नारायण, नहीं सूझिये यम तो बोले बहुत सूक्ष्म है अनुरेश तो धर्म आत्मा आत्मा आत्मा का, आत्मा का नाम धर्म है बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में आत्मा शब्द को धर्म बोलते हैं नारायण है। अच्छा और गौरपाद कारिका में भी आत्मा के लिए चौथे प्रकरण में धर्म शब्द का बहुत प्रयोग है अलाब शांति में तो कई लोगों ने कहा कि बौद्ध धर्म में आत्मा को धर्म बोलते हैं और कारिका में भी आत्मा को धर्म लिखा है नारायण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 ये तो ण्यक में भी है और काठकार जो है काठका रण्यक है और ये श्री वो कृष्णा कृष्ण यजुर्वेद है कृष्ण यजुर्वेद की एक खास संभिता है तो ये तो चारों वेद बुद्ध के समय में पहले मौजूद ही थे उनमें से बहुत पुरानी उपनिषदों में से एक उपनिषद है तो आत्मा को बोलते हैं धर्म धर्म क्यों बोलते है बोले धारणा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 और मनुष्य के शरीर में अलग पशु के शरीर में अलग पक्षी के शरीर में अलग परंतु इस चेतना का जो तात्विक रूप है वो सारी सृष्टि में एक है बोला बोले सारी सृष्टि में ही नहीं जहाँ सृष्टि नहीं है वहां भी उसका रूप यही है क्योंकि सृष्टि के ना ही रूप अनुभव का भी प्रकाशक यही है ना बोले ये हा और ना ही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 मेरे लिए छोड़ दो इस वर का परित्याग करो ये तीसरा वर देनी योग्य नहीं है नचिकेता ने कहा कि बस बास अब तो बिल्कुल पक्की बात हो गई है ना कि तुम ये वर दे सकते हो और तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ये वर नहीं दे सकता तो अब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा अब इसके बाद बैराग्य का जो प्रकरण है वो फिर सुना से यमराज हैं। एक बात तो ये कही ये आत्म आत्मविज्ञान बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं होता वे भी अनाद काल से इसके संबंध में जिज्ञासा रखते हैं तो कल आपको सुनाया था सूर्यादि रूप जो देवता हैं आकाशस्थ वे भी इस परमात्मक ज्योति को जान नहीं सकते उनके द्वारा ये ज्योति प्रकाशित नहीं होती उनको प्रकाशित करते और ज्यू लोक में रहने वाले स्वर्गादि लोक में रहने वाले जो देवता हैं इंद्र वरुण कुबेर आदि यही इसको नहीं जान सकते और अध्यात्म ज्योति जो हैत्म ज्योति जो है, जो है नेत्र वाप मन यही इसको नहीं जान सकते इनके लिए भी जिज्ञासा का विषय है क्योंकि ये वस्तु ये धर्म बहुत अणु है सूक्ष्म है इसलिए ही न चिकेता तुम दूसरा बर मांग लो और जैसे कोई ऋण देने वाला अपने ऋणी को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 पर निक्सम किलो बड़े बड़े देवताओं को भी इस संबंध में विचिकित्सा है प्रश्न है जिज्ञासा है वे भी इसका निर्णय नहीं जानते हैं उपनिषद में विचिकित्सा तत्व जो है वो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 धन हो बहुत बड़ा परिवार हो लोग आंख से दिखने वाली वस्तु को चाहते हैं इस सूक्ष्म वस्तु को चाहने वाले तो बहुत थोड़े होते हैं तो, तो आंख को मजा आवे कान को मजा आवे नाक को मजा आवे जीभ को मजा आवे अपने दिल को प्रार्थना के अनुरूप कोई वस्तु मिले जो हम दुनिया में चाहते हैं वही मिले इसमें संसार के लोग फते हुए हैं जो सबके भीतर गुफा में स्थिती हुई वस्तु है उसको तो कौन चाहते हैं तो देवई रत्रा की विशिचित लॉ हमारी किसी भी इंद्रिय को तो इसके बारे में ठीक ठीक ज्ञान नहीं है ये तो कहते हैं वो कि हमें भीतर से कोई प्रकाश देने वाला है परंतु वो कौन है ये इंद्रियां नहीं बता सकते सूरज में चंद्रमा में अग्नि भीतर से प्रकाश देने वाला है परंतु वो कौन है इसको सूर्य अग्नि चंद्रमा नहीं बता सकते इसको ब्रह्मा भी जो बहिर्मुख है नहीं बता सकते तो क्यूँकी ये बहिरमुखता के विपरीत वस्तु है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 ये जीवन मुक्ति का विलक्षण रूख देने वाला है ये छोटी छोटी वस्तुओं की जो पकड़ है दुनिया में उससे मुक्त करने वाला है कई तो की चाहतों बहुत थोड़े लोगों को बहुत थोड़े लोगों को होती है तो राव भाई इसी को जाने तो तुम जान ले जाके बोले त्वंस मृत्यु अन्न यान सुखेयम ओ जब देवताओं को भी मालूम नहीं पड़ता जल्दी और तुम स्वयं मृत्यु देव जमराज और ये कह रहे हो कि ये जो वस्तु है ये सुघेय नहीं है हे मृत्यु स्वंस जब सुघेयम न आपको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 बोले हम खुर्दबीन से एक अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य को देखते हैं। बोले आंख हो तब न देखते हो आँख न हो तो खुर्दबीन से कैसे देखोगे हमने दुर्बीन से एक नए तारे का पता लगाया है ये बहुत अच्छा किया तुमने पता लगाया परंतु खुर्दबीन तो तब काम करता है ना जब आंख में हो आँख होए, आँख न हो तो दूरबीन क्या करेगा दूर वीक्षण और क्षुद्र वीक्षण यंत्र क्या करेंगे यदि नेत्र न हो तो और वो तो नेत्र का ही दृश्य नहीं है नेत्र को ज्योति कहाँ से मिलती है वो क्या चीज है उसको देखना है कान को ज्योति कहाँ से मिलती है हृदय को ज्योति कहाँ से मिलती है संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को ज्योति कहाँ से मिलती है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 तो बोले वक्ता स्वास्थ्य स्वादृत अन्यो न लग ये बहुत गंभीर ज्ञान है और बड़ी सुगमता से जानने में आने वाला नहीं है और इसका वक्ता बक्ता भी सुगमता से नहीं मिलता है अलचा वर्ष और गली गली में स्त्रोत्रे गली गली में ब्राह्मण है ना नाज मंच पर बैठे और व्याख्यान देना आया लाउड स्पीकर के सामने बोले कि महामंडलेश हम हाँसी बढ़ाने के लिए बात नहीं कहते ज्ञान बड़ी दुर्लभ वस्तु है। काशी में जाते हैं तो वहां के जो पंडित हैं जे राम का चार एक नहीं कितने वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदांत विभाग के अध्यक्ष भी मेरे पास आते हैं और काफी हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्राच विद्या विभाग के अध्यक्ष है वेदांत के उपल उप कुलपति की बात वाइस चांसलर की बात नहीं करता क्योंकि वाइस चांसलर को ऐसे लोग भी होते हैं जो वेदांत नहीं जानते है बिल्कुल नहीं जानते हैं लेकिन जो वेदांत विभाग के अध्यक्ष हैं, जो प्राची विद्या विभाग के अध्यक्ष हैं, उन विद्वानों से जब बात होती है तब मालूम पड़ता है कि ये वेदांत तो, है न जिसे तिल की ओट में पहाड़ फिपा हो है, ऐसे उन बड़े बड़े विद्वानों के वैदुष्योट में छिपा हुआ है वे बड़े बड़े विद्वान कभी वेदांत आचार्य वो वेदांत से शंकर वेदांत से रात्रेट करके है ना थी के दर्शन शास्त्र के आचार्य होके अरे वो अपने बारे में तो कुछ जानते ही नहीं हैं।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 आप करी के महापुरुषों से मैंने सुना है कि शर्त सोतम आत्मवेद जो आत्मावेद का पुरुष होता है वो से शोक तो, ऐसी जो वेदांत शास्त्र का पंडित होता है वो वेदांत महाविद्यालय में अध्यापक महा हो सकता है वेदांत महाविद्यालय का प्रिंसिपल हो सकता है है ना? लेकिन आत्मविद पुरुष जो होता है उसके लिए अध्यापक होना प्राध्यापक होना आवश्यक नहीं है उसके लिए कुलपति होना आवश्यक नहीं है तो उसके लिए तो तरह ही शोकम आत्मादे जो आत्मज्ञ पुरुष होता है वो शोक से पर ले पार पहुँच जाता है नारद जी कहते हैं कि तुम कमीना पिता तुम हमारे पिता हो शोक परम पारम पारे तू भगवान हमको आप शोक के उस पार पहुंचा दीजिए हमको अक्षर अच्छा ज्ञान नहीं चाहिए सात्य ज्ञान नहीं चाहिए हमको मंत्र ज्ञान नहीं चाहिए ऋग्वेदम भगवो दिन यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वासम हमने ऋग्वेद पढ़ा यजुर्वेद पढ़ा सामवेद वेद पढ़ा हमने असरवान गिर करा लेकिन फिर भी मैं शोक से ग्रस्त हूँ आप मुझे शोक से पर ले पार ले चलिए किसी से श्रोते कहती है आप चल जो बक्सा कु चलो चल अबा इसका आज आश्चर्य रूप होता है एक ऐसी बात को वो कहता है जो बाई से कहीं नहीं जा सकते वो कितना बड़ा कौशल है कि जो आवाज के पद है अवांग मनस गोचर है जहाँ वाणी की पहुंच नहीं मन की पहुंच नहीं नो निगानी महा जिसके लिए श्रुति कहती है हम नहीं जानते हम नहीं जानते है दूर बसो विदिता आदि जो विदित से भी दूर है अविदित से भी दूर है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 भूत से भी परे है कर्म से भी परे हैं कर्म के फल से भी परे है ज्ञात से भी परे है अज्ञात से भी परे है जहाँ वाणी और मान और बुद्धि की गति नहीं उस वस्तु को किसी संकेत से, किसी इशारे से अपने शिष्य को समझा सकना जिज्ञास को समझा सकना ये कितने आश्चर्य का समझाना है आज जो वक्ता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 आज आपकरणी वेद आपकी वेदर्ष एक महात्मा पुस्तक पढ़ रहे किसी ने पूछा क्या पढ़ रहे हो महात्मा जी बोले तो ये पढ़ रहा हूँ की इसमें मेरी तारीफ क्या लिखी हुई है मेरी प्रशंसा क्या लिखी हुई है मेरे बारे में क्या क्या लिखा हुआ है इसमें तो यही पढ़ते हो यही तो बोले एक महात्मा घास रहे थे और राजा गए उनके पास महाराज है ना ब्रह्म का स्वरूप बताओ बोले उतार दे मुकुट है ना मुकुट था जब कौन बोले राजा मुकुट नहीं तब कौन बोले मनुष्य देख मेरे हाथ में कुरपा में कौन मैं घटिया रहा तो छोड़ दिया कुरपा का, का मनुष्य है ना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 अविद्या का खुरपा हटा दिया है न जीव न ईश्वर दोनों में एक अखंड मात्र वस्तु वस्तु जिसमें दोनों उपाधि के कारण उपाधि के कारण बात तो महात्माओं के, के समझाने का धंड ये नेति नेति की प्रक्रिया अद्भुत है विचित्र है ये नेतृत्ति की प्रक्रिया है ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं अरे सबको तो नहीं कर दिया जरा अपने को भी नहीं करो है ना? नाज अपने को नहीं करते हैं, कभी बच रहते हैं। है नही करने वाले तुम्ही बच गए कहा बच गए अरे कांग में मरे तो नहीं क नहीं कैस में छोटे तो नहीं पड़े क्या नहीं है न कब वस्तुओं में तुम्हारा कुछ वजन तो नहीं बना कब बना महाराज कब बना तो उसको तो भी अटार जाओ कब जो शेष बचा तो बोले ये नन्ना मुन्ना नहीं है है ना? ये तो अनंत कोश ब्रह्मांडों के है ना अनंत कोश ब्रह्मांडों की जो विवक्त शक्ति है उस विवक्त शक्ति का अभिष्ठान है नो तो ब्रह्म है ये तो अद्वितीय है महाराज गिरुपण की शैली तो भक्ताचार्य तो स्वाद्रगन्यो न लड़े बड़े बड़े देवताओं के मन में तो इसके प्रति जिज्ञासा और स्वयं मृत्यु देवता देवाधिदेव कहता है कि ये सुखीय नहीं और तुम्हारे शरीखा ब्रह्म विद्या का उपदेषा दूसरा कोई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 तो नहीं मिलेगा नहीं ना। तो है न तो संदेह है क्यों बोले देवताओं को भी तो समझ में नहीं आता इसलिए तो संदिग्ध है आत्मा का स्वरूप क्या है निर्विशेष की सविशेष निर्गुण की सगुण निराकार की साकार है शादी की अनादी शांत की अलंक परिपूर्ण की परिचिन्न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 आपको एक बात सुनाना है हमारे पूर्व मीमांसा के जो दार्शनिक हैं, बड़े बड़े पंडित बड़े बड़े विद्वान, स्वयं सबर स्वामी जैनी ने पूर्व मीमांसा के सूत्र लिखे और सबर स्वामी ने उस पर भारत बनाया हुआ सबसे प्राचीन भाग सबर स्वामी कुछ का मतलब उस पर कुमारी भट्ट का भारती है। बड़ा विस्तार पूर्व मीमांसा का उसमें जब धर्म का लक्षण बताना हुआ ना कि धर्म का लक्षण क्या है तो पहले तो बड़ा ही शास्त्रार्थ किया की कि धर्म का लक्षण ऐसा होना ऐसा होना ऐसा होना अंत में महाराज सारे लक्षण जैसे छोड़ दिए दियो शोधना लक्षण हो तो धर्मा ये दूसरे सूत्र के भाष्य में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 ऐसा तो है कि पशुओं के पक्षियों के जानवरों के जो पूछ होती है वो तो उनके साथ लगी रहती है दिखती है वो और परंतु मनुष्य ने अपने को देह माना तो इसके साथ जो पूछ जुड़ी वो आज से दिखाई नहीं पड़ती है वो मन से दिखाई पड़ती है बुला इतने लोगों को घसी किन के किन के साथ घसीते हुए घूम रहे हो और कितने कितनों को घसीट रहे हो ये देह के साथ पूछ जुड़ गई अनुबंध बोलते हैं इसको तो बोला तुम्हारे साथ बाधी हुई एक पूछ है है ना बाधी हुई पूछ लगी जन्म मरा लग गया तुम्हारे साथ अपने को प्राण माना तो भूख प्या लग गई तुम्हारे साथ अपने को इंद्रिया मानी तो संसार के विषयों की जरूरत पड़ गई, अपने को मन माना तो राग देश करने की जरूरत पड़ गई, अपने को बुद्धि माना तो संशय में आगे घेरा और अपने को कर्ता माना तो पापी पुण्यात्मा बन गए अपने को भोक्ता माना तो सुखी दुखी बन गए, बन गए। ना और ये सारा आनंद कहा से आया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 गर्व का कहना है कि तुम यहाँ यज्ञ करो मरने पर तुमको तो स्वर्ग मिलेगा तुम्हारे दुख मिट जाएंगे उपासना का कहना है यहाँ उपासना करो मरने के बाद जब इष्ट देव लोक में पहुँचोगे तब तुम्हारे दुख कटेंगे जो कहता है दुख कट तो जाएंगे यहाँ लेकिन समाधि काल में कटेंगे व्यवहार काल में नहीं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 ऐसी हो रही रहते हुए खाते हुए पीते हुए चलते हुए खेलते हुए स्त्री बा स्त्रियों के बीच में रहते हुए अपने हमजोलियों के बीच में रहते हुए नारायण तुमको वो ज्ञान प्राप्त होगा जिस ज्ञान के बल से जिस ज्ञान के बल ऐसी तुम इसी जीवन में संपूर्ण दुखों से मुक्त संपूर्ण पापों कोणियों से मुक्त जन्म मरण के चक्कर से मुक्त अतन से मुक्त ऐसी जीवन मुक्ति इसी जीवन में इसी जीवन में ऐसा सुख मिलेगा ऐसा आनंद मिलेगा कि मरने के बाद की कोई जरते ही नहीं है तो ये बात महाराज महाराज भ्रताचार्य स्वादृल न्यूनर अभिया तुम्हारे तरीका भक्ता कोई मिलने वाला नहीं है आनंद है ना ये वेदांत ज्ञान ये वेदांत ज्ञान संसार के संपूर्ण धर्मों से विलक्षण है वो जो लोग इसको गदार्थ मानते हैं है ना ये समझते हैं कि जो धर्म सो वेदांत जो उपासना सो वेदांत जो योग सो वेदांत है ना जो धर्म ऐसा सुवेदांत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 क्योंकि विषय सुख में इंद्रियों का संप्रयोग करना पड़ता है उसमें विषय नाचवान है अपनी रुचि का न मिले इंद्रियों में शक्ति ना हो तो गया विषय सुख नारायण और तन्मयता नारायण सुख सभी तक देगी जब तक मन में कोई विषय ढोल झेला न फेंका बेटा नींद ना आए तब तक तन्मयता से सुख मिलेगा नहीं तो सनमेहता तो, काँग काँग कर दे तो चली की दिन एक कौआ का गोरखपुर में एक सर्जन आए हो बोले समाधि इक्कीस दिन की समाधि क्यों तो उन्होंने पहले तो कहा पचहत्तर दिन से लगाओ फिर बोले इक्कीस दिन की लगाओ बोला तो ना और गड्ढा छोड़ा गया समाधि बनाई गई है तो ना आप बैठी साहब तो नारायण बाद में बड़े से निकालो निकालो निकालो खोला गया उनको क्या हुआ बोल समाधि लगी कि नहीं महाराज आपकी बोले लग गई थी समाधि तो पचहत्तर घंटे तक लगी थी राजा तो आपकी टूटी कैसे समाधि बोले हमारे नाच में एक चीटी घुस गई है और चीटी ने जाके ब्रह्मांड में काट दिया महाराज है ना अब सीधी जिस समाधि को तोड़ सकते है हम जोग की हंसी नहीं उड़ाते हैं, है ना? लेकिन यदि आपका मन शरीर की किसी नस नाड़ी में ही रहता है तो क्यों नहीं इंजेक्शन आपको वहाँ से जगावेगा या क्यों नहीं इंजेक्शन वहाँ आपको सुला देगा यदि मन की किसी नस नाड़ी में ही आपको रहना है, है न तो जोग के सुख ऐसी विलक्षण है, है नन्वयता के सुख ऐसी विलक्षण है स्वर्ग के सुख से विलक्षण है वैकुंठ के सुख से विलक्षण है अभी है यही है गुड़ खाने में आनंद आता है संसारी पुरुष को विषय का और ब्रह्मज्ञानी पुरुष को गुड़ खाने में आनंद आता है ब्रह्म का गुड़ानंद गुड़ आनंद, हाँ आप लोग पंचदशी कवि पढ़े हाँ उसमें ब्रह्मानंद विषय आनंद प्रकार पढ़े ब्रह्मानंद में विजय आनंद नालूम पड़ेगा बोला एक एक बच्चा फूल देख के ललचा जाता है उसको आता है आनंद इंद्री और फूल के संजोग से और ब्रह्मज्ञानी के वो इंद्री आंख भी बाधित है और वो फूल भी बाधित है और आनंद का है का है बोले ब्रह्म का ब्रह्मानंद है आनंदम ब्राह्मण और विद्वान न विभेदी पुतक ये कोई मामूली बात है आप चित्र पर घर के झगड़े का कोई असर ही न पड़े है दुश्मन के आक्रमण से आपका चित्र व्याकुल न हो स्थिरता से वो धैर्य से हो की से आप उसका उत्तर देंगे आ, कि वो भी चकित रह जाएगा अच्छा ये तो लोग व्याकुल हो जाते हैं वो मनोवृत्ति ऐसी होकर के ये देवता न देवता के बड़े बड़े विचित्र आजकल तो लोग समझते हैं कि हम तो बड़े हैं और समझो महर्षि वैज्ञानिक है एक देवता विकरण की रचना की है बोला देवता के शरीर होता है कि नहीं होता है उसका हो देवता विग्रहाधिकरण हाँ। पूर्वी मामा में देवता विग्रहवती न ना उन्होंने निश्चय कर दिया कि देवता के शरीर होता ही नहीं मतलब आज तुमको तो खंडगा देवता के नहीं सब स्वामी ने ठीक उसका भाष्य किया देवता के शरीर होता ही नहीं कुमारिल स्वामी ने ठीक उसका निरूपण किया कुमारिल भट्ट ने तो देवता के शरीर होता ही नहीं तो बात क्या है बात यह है कि ईश्वर तो ये है है ना ऐसा है कोई स्थूल आकार नहीं है नहीं। का उसमें संपूर्ण कार्य के अनुकूल शक्तियाँ रहती हैं, है ना? तो जब जिस कार्य के अनुकूल शक्ति का हम चिंतन करते हैं परमात्मा में है ना?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 धन शक्ति के अनुकूल विद्रह का जब अवतरण होता है एक ईश्वर एकम संतम बौधा कल्पयंती एकम साध विप्रा बहुधा बदंती और सब, सब नामों में एक अनामी सब रूपों में एक अरूपी सब आकारों में एक निराकार ये संसार की बात बोल रहा हूँ बोला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 सप्तः शक्ति का अंतकरण में अवतरण हो होकर के में होता है और अंतकरण होता है सप्तदाकर अंतकरण में उदय होते हैं इंद्राकार वरुणाकार कुबेराकार सूर्याकार अग्नि आकार ये, ये उदय होते हैं और हम कहते हैं देवता अंतकरण के आकार अंतकरण के परिणाम होते हैं ईश्वर के परिणाम नहीं होते अंत के ज्ञान के परिणाम होते हैं वो महाराज ध्यान वो ध्यान प्रकाशक वो स्वयं प्रकाश वो अपना आत्मा ब्रह्म है ज्ञान स्वरूप है इस बात को बता ये मृत्यु देवता जो है ना न छात्र देवता इसका नाम रखो ना तो वेदांत की भाषा में वेदांत की भाषा में मृत्यु के कैसे बोलेंगे निषेधा अधिक देवता नेत नेटी के द्वारा जो निषेध है है ना उस सर्वाभाव का अधिक देवता जो है उसको यम बोलते हैं नेत नेति के द्वारा निषेध कर देने पर वो जो अभाव हाँ, उपलक्षित ब्रह्म है वो अभावोपलक्षित ब्रह्म अंत करणो ब्रह्म को उपदेश कर रहा है अरे बाबा तू मैं एक बोले इससे बड़ा उपदेश का और कोई नहीं है नान्यो वर शून्य तस्वीर कश्य तो इस बार की बराबरी का दूसरा कोई वर्ग ये मराज ने कहा एक बार और जरा खोक खींच लें है तो, ना अरे भाई दो पैसे का घड़ा खरीदते हैं, है ना तो देखो हाथ से उसको तो ठोंक के देख लेते हैं कहीं फूटा तो नहीं है इसमें से तो पानी बह तो नहीं जाएगा है ना अब ये रंग जो घड़ा मिला और इसमें जो ब्रह्म ज्ञान का अमृत रखना है कि ये भी कही फूटा होगा बाबा तो बह नहीं बोला इसका फूटना क्या है ये इंद्रिय भोग की जो आकांक्षा है न इसी से अमृतक शरण हो जाता है तो एक बात का विश्वास तो गुरु को होने चाहिए ना? और वो वादा करने से नहीं होता कोई प्रतिज्ञा करे ना? एक खिल आया दोनों हाथ से का पकड़ लिया हूँ और फिर बैठ गया और बोला कि महाराज आप हमारा विश्वास देखिए तो मन में आया कि बेटा तू मेरे ऊपर विश्वास करेगा कि मैं तेरे ऊपर विश्वास करूँगा तो, तो बोले गुरुजी मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा है ना? बोले तो बाबा मुझको तो तेरी इतनी जरूरत नहीं है कि तू जिंदगी भर मुझे पकड़ कर रखा मैं इतना लोभी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 तो श्रीकृष्ण का अभिप्राय गोपियों की परीक्षा लेने से नहीं था गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है इसको प्रकट कर देने से था क्योंकि दुनिया जाने कि गोपियों का कितना प्रेम था सब श्री कृष्ण ने उनके साथ रात किया गोपियों के प्रेम को तो श्री कृष्ण समझते थे तो ये जो वैराग्य है ना वैराग्य वैराग है, संसार की एक भी कण मात्र भी परिच्छि वस्तु में यदि राग हो तो वृत्ति परिच्छि कार रहेगी अपरिच्छिन्न पदार्थ के निरूपण को कैसे ग्रहण कर सकेगी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 घरे को वृत्ति पकड़ ले तो कपड़ा दिखाई नहीं पड़ता वो सुना नहीं आपने है ना स्त्री अपने यार से मिलने जा रही और मिया जी पढ़ रहे नमाज और लग गया उसका पांव गुस्से तो में आ गए गुस्से में आए तो स्त्री बोली नर मैं ना लखी एक मनुष्य से मेरा प्रेम है और मैंने तुमको नहीं देखा है ना और तुम ईश्वर से प्रेम कर रहे हो और मुझे देख रहे हो खुदा से प्रेम और नजर खुद ही पर न ना? ना खुदा से प्रेम करो और नजर रखो खुदी पर खुदा मारेगा जब नहीं मारेगा तुमको है ना खुदी तो उसकी घर वाली होती है ना, ना <laughs> खुदा से प्रेम करो और खुद ही पर खुदा की घर वाली पर नजर रखो है ना माया पर नजर रखो और माया के अधिष्ठान को जानना चाहो ये कैसे बनेगा तो परिछिन्न पदार्थ को ग्रहण करने वाली जो वृत्ति ये पकड़ा ये पकड़ा ये पकड़ा अरे बाबा इसमें धर्म अधर्म की बात नहीं है चाहे धर्म हो चाहे अधर्म परिचिन्न को पकड़ा तो ब्रह्म छूट गया हो न इसमें साकार निराकार की बात नहीं है इसमें इष्ट इस अनिष्ट की बात नहीं है वो तो परिच्छिन्न को पकड़ने वाली वृत्ति मैं रूप में पकड़े तो और सुन के रूप में पकड़े तो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 यही तो मृत्यु है निक्रेता को वही तो बता रहा है कि अरे बाबा ये परिच्छिन्न पर दृष्टि होगी तो देखो वैराग्य माने किसी से घृणा करना नहीं है नोट कर लो मतलब किसी से घृणा का नाम वैराग्य नहीं है क्योंकि जिससे घृणा होती है वो परिच्छिन्न होता है और वो दिल में आके बैठ जाता है वैराग्य माने गिलानी नहीं आ, क्यूँकी ग्लानी परीक्षण के विषय में होती है कर्ता के विषय में होती है अपने अपने विषय में होती है घृणा जब परीक्षण अन्य स्वच्छ है तो ग्लानी परीक्षण स्वच्छ है ग्लानी का नाम वैराग्य नहीं है घृणा का नाम वैराग्य नहीं है द्वेश का नाम वैराग्य नहीं है है ना? और राग का नाम वैराग्य नहीं है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 जिसके पेट में कोई भी विषय भरा पड़ा है वो गर्भवती है कुमारी नहीं है ब्रह्मचारिणी नहीं है ये ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मचारिणी माने क्या होता है ना। ब्रह्म के साथ जो चारिणी हो है तो ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्म के सिवाय और किसी के साथ न जुड़े उस वृत्ति का नाम ब्रह्मचारिणी होता है अंकल में वही बैराग्य वृत्ति वही बैराग्य वृत्ति है तो इसलिए थोकने पीछने का अभिप्राय कई होता है वो समझ सकते आप देते हैं ग्लानी का नाम वैराग्य नहीं घृणा का नाम वैराग्य नहीं द्वेष का नाम वैराग्य नहीं वैराग्या वृत्ति का नाम भी वैराग्य नहीं ये तो राग द्वेष से रहित एक साम्य है साम्य जिसमें ये नहीं कि राग नहीं है परंतु द्वेश है ऐसा नहीं बैराग्य माने रागत द्वेत भी जिसमें नहीं है दोनों नहीं है जिसमे उसका नाम बैराग्य होता है तो एक बात ये क्यों तत्व ज्ञान देने में गुरु लोग इसका विचार करते हैं कि इसकी है इसकी वृत्ति परिच्छि पदार्थ ग्राहणी है कि नहीं क्यों विचार करते हैं, बोले देखो भाई जो कुछ करना हो अपने को सदाचारी बनाना हो तो ज्ञान पाने के पहले बनाओ अपने को भक्त बनाना हो तो ज्ञान पाने के पहले बनाने की कोशिश कर लो है और अपने को जोगी बनाना हो तो ज्ञान पाने के पहले जोगी बनाने की कोशिश कर लो है ना और बनना हो तो वो भी पहले ही बन लो है ये बाद के लिए ये बात ना बाकी रख के कि हम ज्ञानी के तब ये बनेंगे है ना मत रखना ये ज्ञान जो है है न जब सदाचार और दुराचार का साम्य होने पर भी तुम्हारी वृत्ति स्वभाव से सदाचारिणी होए, जब उपास्य और अपास्य में है ना नाम्य होने पर भी तुम्हारी वृत्ति उपास्याचार होए, जब समाधि और विक्षेप में साम्य होने पर भी वृत्ति स्वभाव से समाहित तो होए। जब परिचिन्न और अपरिचिन्न एक होने पर भी तुम्हारी वृत्ति अपरिच्छिन्न ग्रहिणी हो नारायण ये नारायण इसमें लाखों लोग वेदांती हो जाए वो कल्पना वो कल्पना वेदांत ज्ञान में नहीं है यदि सृष्टि में है ना? एक ब्रह्मांड समूह विश्व ब्रह्मांड में है न एक प्रमाण की उपस्थिति में यदि एक तत्व बना हुआ होगा अदा तो तत्व ज्ञान की परंपरा चालू रहती है लोग अर्थ चाहते हैं, लोग काम चाहते हैं, लोग धर्म चाहते है लोग चित्त की स्थिति चाहते हैं, लोग उपासना चाहते है नारायण ये ब्रह्म ज्ञान नारायण ये अद्वितीयता का बोध तो इसलिए जमराज ने कहा आओ जरा ठोंक पीट लें देख लें अरे बाबा तुमको नदी के तुमको हम सौ सौ घट में वाले बेटे और सौस्त्र देते हैं मानो